को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है महर्षि पतंजलि ने जहां पर स्थूल उपायों को प्रस्तुत किया है वहां पर सूक्ष्म उपायों को भी प्रस्तुत किया है प्रारंभिक योगाभ्यासी स्थूल उपायों को अपना करके मन को एकाग्र कर लेता है और जैसे जैसे उसका योगाभ्यास उच्च स्थिति को प्राप्त होता है योग के उच्च स्तर को जब प्राप्त कर लेता है तो वह स्थूल उपायों के माध्यम से जो मन एकाग्र हुआ है उस मन को सूक्ष्म उपायों के माध्यम से पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है जब पूर्ण एकाग्रता प्राप्त होती है उस स्थिति में मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है जब चाहे जब चाहे तब मन को वह एकाग्र करने में सक्षम हो जाता है अपनी इच्छा से मन को जहां चाहे वहां एकाग्र कर सकता है भौतिक विषयों में मन को एकाग्र करना चाहता है तो भौतिक विषयों में एकाग्र करेगा आध्यात्मिक विषयों में मन को एकाग्र करना चाहेगा तो आध्यात्मिक विषयों में भी मन को एकाग्र करेगा मन पर ऐसा नियंत्रण उस योगाभ्यासी को हो जाता है अब वह उस मन को अपने अधिकार में इस प्रकार रखता है जैसे एक मदारी बंदर को रखता है जिस प्रकार से एक मदारी बंदर को नचाता है उसी प्रकार से मानो योगाभ्यासी अपने मन को नचाता है अर्थात जहां लगाना चाहे वहां लगाएगा जहां उसकी इच्छा नहीं है उस ओर मन कभी नहीं जा सकता मन को रोकना चाहता है लेकिन मन रुकता नहीं है यह स्थिति उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगी जो अमोमन सभी लोगों में यह स्थिति होती है वो मन को रोकना चाहते हैं लेकिन मन को रोक नहीं पाते हैं एकाग्र करना चाहते हैं मन एकाग्र नहीं होता है मन को ईश्वर में लगाना चाहते हैं तो मन ईश्वर में नहीं लग पाता है क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का अभ्यास नहीं किया है इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से यह बताने का पूर्ण यत्न किया है मन को किस किस प्रकार से रोका जाता है और किन उपायों को अपनाने पर मन आसानी से सरलता से एकाग्र होता है उन उपायों को प्रस्तुत किया है उन उपायों को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने जहां पर स्थूल उपायों को बताया है स्थूल समाधि के माध्यम से मन को एकाग्र करने की बात कही है जैसा कि हमने पैंतीसवें सूत्र में समझने का प्रयत्न किया विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी इस पैंतीसवें सूत्र में स्थूल उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है और इन स्थूल उपलब्धियों को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति यानी योगाभ्यासी किस प्रकार का व्यवहार करे अपने आप को किस माहौल में पहुंचाए लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करे जिससे उसका मन प्रसन्न हो सकता है इस बात को भी स्पष्ट किया है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा इन चार उपायों को बता करके और जहां इन उपायों को बता करके मन को प्रसन्न करके एकाग्र करने की बात कही है और अनेक बार व्यक्ति उन्हीं उपायों को अपना करके मन को एकाग्र नहीं कर पाता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं बहुत सारी घटनाओं से समस्याओं से वह व्यक्ति सामना नहीं कर पाता है उन समस्याओं का उन घटनाओं का उस स्थिति में जब व्यक्ति सांस रोक लेता है श्वास प्रश्वास को अपने अधिकार में कर लेता है घटना इतना अधिक भयावह है उस घटना से प्रेरित हो करके वो मन को स्थिर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है ऐसी स्थिति में भी मन को एकाग्र करना है और मन को एकाग्र करके परमपिता परमात्मा का जप करना है ध्यान करना है स्थिति कोई भी हो अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो यानी मन प्रसन्न रहने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही हो मन के प्रसन्न रहने वाली स्थिति में प्रसन्न है तो प्रसन्न में एकाग्र तो होगा ही लेकिन प्रसन्नता सर्वाधिक हो जाए तो व्यक्ति कई बार उसको संभाल नहीं पाता है और जहां दुख की स्थिति आ जाए कोई ऐसी घटना घटे कोई ऐसी समस्या कोई ऐसी बाधा आ जाए तो व्यक्ति उस बाधा से विचलित होता है लेकिन वहां पर भी विचलन ना हो विचलित ना हो उस स्थिति में भी मन को अपने आप पर काबू रखना होगा मन पर काबू रखकर के मन को एकाग्र करके उस स्थिति में भी ईश्वर को स्मरण करना है ईश्वर में मन को लगाना है जप करना है ध्यान करना है चाहे कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाए ध्यान को जप को रोकना नहीं है क्योंकि संसार में घटनाएं तो घटती रहती है समस्याएं तो आती रहती है उनका सामना करना है जब व्यक्ति सामना नहीं कर पाता है तो सांस रोक लेता है श्वास प्रश्वास को अपने अधिकार में कर लेता है यानी प्राणायाम करता है प्रच्छना विधारणाभ्याम व प्राणसिया इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के माध्यम से मन को रोकने का एक उपाय भी बताया है जहां इन सूत्रों के माध्यम से स्थूल उपायों को बताया है वहां पर सूक्ष्म उपायों को भी बताया है और उसी उपाय को लेकर के हम विचार कर रहे हैं विशोकावाद ज्योतिषमती विशोकावाद ज्योतिषमती इस 36वें सूत्र में समाधि पाद के इस छत्तीसवें सूत्र में एक ऐसी उपलब्धि बताई जा रही है जिस उपलब्धि के माध्यम से व्यक्ति विषो का शोक रहित हो जाता है शोक व्यक्ति को अत्यंत दुखी करता है याद रखना शोक ग्रस्त व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता शोक ग्रस्त व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो पाता है शोकग्रस्त व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता शोकग्रस्त व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता है शोकग्रस्त व्यक्ति के जीवन में कभी आनंद नहीं होता है इसलिए शोक से दूर होना है शोक से ऊपर उठना है विशोका वा ज्योतिष्मी यह सूत्र कहता है कि शोक रहित होने वाली उपलब्धियों को प्राप्त करनी है इस सूत्र के माध्यम से दो ऐसी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है जिन उपलब्धियों को अपना करके योगाभ्यासी शोक रहित हो जाता है आपने सुना होगा उपनिषदों में अलग अलग प्रसंग आते हैं उन प्रसंगों में एक प्रसंग नारद का भी आया है नारद मुनि एक ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि से कहते हैं मैं योग सीखना चाहता हूं और परंपरा यह है जिसको सीखने के लिए विद्यार्थी जब गुरु के पास जाता है तो विद्यार्थी का आंकलन किया जाता है उसका परीक्षण किया जाता है आपने अब तक किया क्या है तो महर्षि सनत कुमार ने उनसे पूछा है कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है कुछ बताइए तो मैं नारद मुनि ने उन सबको गिनाया है जिनको उन्होंने पढ़ा है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ये विद्या वो विद्या जितनी भी विद्याएं हो सकती हैं उन सारी विद्याओं को उनके सामने गिना दिया तो महर्षि सनत कुमार जी कहते हैं आपने तो सारी विद्याओं को पढ़ा है अब मेरे पास क्या पढ़ने के लिए आए हो मैं क्या दे सकता हूं आपको तो मुनि ने नारद मुनि ने बहुत अच्छी बात कही है पढ़ा तो हूं लेकिन अभी मेरे जीवन में शोक है सोचा भी मैं तो शोक ग्रस्त हूं और आप तो शोक रहित हो मैं ऐसी विद्या को आपसे पाना चाहता हूं जिस विद्या को प्राप्त करके मैं शोक रहित हो जाना चाहता हूं मैं शोक ग्रस्त नहीं रहना चाहता उसी बात की ओर यहां पर महर्षि पतंजलि संकेत कर रहे हैं विशोकावा ज्योतिष्मति शोक रहित तो होना है मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है जो उद्देश्य है लक्ष्य है वो यही है कि जीवन में शोक ना हो जीवन में दुख ना हो जीवन में कष्ट पीड़ा ना हो जीवन में शांति हो तृप्ति हो संतोष हो निर्भयता हो स्वतंत्रता हो आनंद हो वो जीवन कहलाता है जीना तो उसी को कहते हैं जिस जीवन में शोक ना हो और ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है मन को एकाग्र करके मन को अपने अधिकार में करके जो शोक ग्रस्त व्यक्ति होता है जो शोक से अपने जीवन को शोकमय बनाया है शोक में डूबा हुआ व्यक्ति है वह व्यक्ति इसलिए शोकग्रस्त है क्योंकि उस व्यक्ति का मन उसके अधिकार में नहीं है और जब व्यक्ति के अधिकार में मन नहीं रहता है वह व्यक्ति जिन विषयों को करना चाहता है उन विषयों को नहीं कर पाता है और जिन विषयों में मन को नहीं ले जाना चाहता है उन विषयों में मन को ले जाता है संसार में जिन विषयों में मन को नहीं लगाना है उन विषयों में लगा लेता है और जिन विषयों में मन को लगाना चाहिए उनमें नहीं लगाता है जिस यथार्थ में सत्य में न्याय में धर्म में पुण्य में मन को लगाना चाहिए उसमें व्यक्ति मन को नहीं लगाता है और जिस पाप में जिस अन्याय में जिस असत्य में जिस हिंसा में मन को नहीं लगाना चाहिए और मन को उसी में लगाता है मनुष्य राग में मन को लगाता है द्वेष में मन को लगाता है ईर्षा में असूया में अहंकार अहंकार में मन को लगा देता है अहंकारी बनता है ईर्षालु बनता है द्वेषी बनता है रागी बनता है इनसे ऊपर उठ नहीं पाता है व्यक्ति महर्षि पतंजलि कहते हैं जब तक इन स्थितियों से मनुष्य ऊपर नहीं उठता जब तक अपने मन को एकाग्र नहीं करता जब तक मन को स्थिर नहीं करता है काबू में नहीं रखता है तब तक व्यक्ति शोक ग्रस्त होता है और यह जो सूत्र है विशोका व ज्योतिष्मति यह सूत्र कहता है शोक रहित होना है शोक रहित होना है मनुष्य के जीवन में इच्छाएं अनगिनत हैं। न जाने किस किस इच्छा को लेकर के व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ उद्यम कर रहा है इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है इच्छाओं की परिसमाप्ति नहीं हो रही है जीवन में एक इच्छा को पूरा करता है तो दूसरी तीसरी चौथी इच्छाओं पर इच्छाएं उसके जीवन में आ रही हैं इसलिए उन इच्छाओं को पूरा करता करता करता व्यक्ति अपने जीवन का इतिश्री करने लगता है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है अनगिनत इच्छाएं और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति उद्यम करता है पुरुषार्थ करता है मनुष्य की एक इच्छा है कि धन चाहिए धन पैसा उसको पैसा ही सब कुछ दिखता है और उस धनरूपी पैसे को प्राप्त करने के लिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति जब मेहनत करता है पुरुषार्थ करता है उसके पुरुषार्थ को आप देखेंगे तो आप कह सकते हां वास्तव में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं यह है वो पुरुषार्थ इसको कहते हैं पुरुषार्थ क्योंकि उस पुरुषार्थ के साथ एक विशेषण जुड़ा हुआ है अत्यंत अत्यंत पुरुषार्थ कर रहा है व्यक्ति और अत्यंत पुरुषार्थ करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसके जीवन में बाधाएं तो उपस्थित होंगे बाधाएं उपस्थित होंगी उन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति जो मेहनत करता है जो तप करता है वह विलक्षण तप होता है वो जो सहन करता है उन बाधाओं को उन समस्याओं को उन घटनाओं को वो व्यक्ति सहन करता है क्योंकि मनुष्य बिना सहन किए आगे नहीं बढ़ता है उस धन को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा हो तो उसके जीवन में सर्दी बहुत पड़ेगी बहुत बड़ी सर्दी लग रही है उसको लेकिन सर्दी का परवाह नहीं करता गर्मी का परवाह नहीं करता सर्दी गर्मी को सहन करता है जब उस पुरुषार्थ में लगा रहता है उस पैसे को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अग्रसर होता है तो भूख को प्यास को सहन करता है भूख लग रही है प्यास लग रही है परवा नहीं करता उसको सहन करता है उस पैसे के लिए जब व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है तो उसके सामने कोई अपमान भी करता है तो भी सहन करता है कोई मान करता है अत्यधिक मान करता है तो भी सहन करता है मान अपमान को सहन करता है भूख प्यास को सहन करता है सर्दी गर्मी को सहन करता है वो व्यक्ति द्वंद्वों को सहन करता हुआ आगे मेहनत पुरुषार्थ करता हुआ जा रहा है क्यों गौ? उस इच्छा को पूरा करना है व्यक्ति को इच्छाओं की पूर्ति के लिए उद्यम बहुत करता है व्यक्ति ओह oh.